मुक्ति और उसके उपाय साधन चतुष्टय साधन चतुष्टय क्या है पहला नित्या नित्य वस्तु विवेक दूसरा यहाार्थ फल भोग विराग तीसरा सममादि सठ संपत्ति चौथा मुमुक्षती नित्या नित्य वस्तु विवेक किसे कहते हैं नित्यम वस्तक ब्रह्म तद सर्वं अनित्यं अयमेव नि्य नित्य वस्तु विवेक एकमात्र परमेश्वर ही नित्य वस्तु है इसके अतिरिक्त और सभी वस्तुएं अनित्य हैं ऐसा निश्चित ज्ञान नियानित्य वस्तु विवेक कहलाता है यहाँ मूत्र भोग विराग किसे कहते हैं यहाँ स्न लोके देहधारण व्यतिषयु सृक्चंदन विताषुवासनमूत्रपुरुषाद यथेक्षाराहत्यमी इोकफलभोगराग अमूत्र स्वर्गलोका ब्रह्मलोकावर्तिषु रंभासंभादी विषयसु तवत्वत यह स्वर्ग भोगेशु इच्छा राहित्यम अहिक विषय सुख वा मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख इन दोनों सुखों के भोग की बिंदु मात्र भी आशा या इच्छा का न होना यह फल भोग विराग कहलाता है सम समदमादिष्ठ संपत्ति किसे कहते हैं सम समदमों पर तितिक्षा श्रद्धा समाधाना चेती सम कह सम क्या है मनो निग्रह अतीन्द्रिय मन का निग्रह सम कहलाता है श्री कृष्ण ने कहा है समो मन निष्ठता बुद्धि ही ईश्वर निष्ठ बुद्धि ही सम कहलाती है दम क दम किसे कहते हैं दमो नाम चक्षुरादिबाह इंद्रिय निग्रह चक्षु आदि बाह्य इंद्रियों का दमन दम कहलाता है उपरति का उपरति किसे कहते हैं उपरति नाम विहिता नाम कर्म नाम विधिना त्याग विहित कर्मों का सन्यास के नियम द्वारा परित्याग उपरती है अथवा शब्दादि विषयों के श्रवणादि में लगे मन को वहाँ से हटाकर ब्रह्म विषयक श्रवणादि में लगाना उपरति है श्रवणादिशु वर्तमान से मनस श्रवणादिस्वेवर्तन वो पर तितिक्षा का तितिक्षा किसे कहते हैं तितिक्षा नाम शीतोष्ण सुख दुखादि द्वंद्व सहनम तेह विच्छेद व्यतिरिक्तम जिसे शरीर विच्छेद अर्थात मृत्यु न हो इस प्रकार शीत उष्ण सुख दुखादि परस्पर विपरीत सभी विषयों को सहन करना तितिक्षा कहलाता है श्रद्धा की दृषि श्रद्धा कैसी होती है गुरु गुरुवेदातवाक्यु विश्वास है गुरु और वेदांत शास्त्र के वाक्यों में विश्वास श्रद्धा है सामधान समाधान किसे कहते हैं श्रवण मननादीस वर्तमान मनोवासनावशा विषयसु गच्छति यदा यदा तदा तोषदृष्टा तेजु सामधान चित्त काग्रता परमेश्वर में मन की एकाग्रता समाधान है इस प्रकार समाधि सठ संपत्ति का वर्णन किया गया मुख्युत्व किसे कहते हैं मुमुक्षुत्व नाम मोक्षेति तीव्र इच्छा मुक्ति के लिए अति तीव्र इच्छा होना मुमुक्षा है ऐसा साधन चतुष्टय संपत्ति ही तद्वान साधन चतुष्टय संपन्न ये है साधन चतुष्टय संपत्तियाँ इनसे युक्त व्यक्ति साधन चतुष्टय संपन्न कहलाता है ऐसे व्यक्ति के लिए ही आत्म अनात्म विवेक विचार प्रशस्त या संभव है इस साधन चतुष्टय संपत्ति का अभाव होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति आत्म अनात्म विचार करे तो इसमें कोई बुराई नहीं है इससे उसके मंगल की ही संभावना है यथा साधन चतुष्टय संपत्तिभावे भी गृहस्था आत्मात्मचारे क्रीय सचिव प्रत्यवाज ना कितीव श्रेयो